स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्म शंकर शकर्यव पादरायण सो भाष्य कृतौंतुन पुनः ईश्वरो नारायणाय ब्रह्मसूत्र अध्याय में प्रथम पाद प्रथम पाद का नवमाधिकरण पूरा हो गया था उत्तराघयोर अश्लेष विनाश ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर पूर्व कृत संचित कर्म जो इस समय वर्तमान में अदृश्य है अव्यक्त है और वर्तमान में किया गया इस जन्म में किया गया जो क्रियामान है आगामी है इनका अश्लेष होता है संबंध होता है ज्ञानी के साथ इस प्रकार कर्म का जो नियम है उस नियम को यथास्थिति रख करके कर्म संबंधी फल की जो शक्ति है वो भी निर्बाध रहती है ऐसा मान करके मोक्ष के लिए जो स्थिति कर्म के संबंध में आवश्यक है उस स्थिति का यहां निश्चय किया है उसी का ही कुछ शेष अंश का विचार अभी आगे अधिकरण में किया जाएगा आगे अधिकरण के लिए टीका में कहा कि ज्ञात पाप निवृत्ति मुक्त तस्मादेव पुण्य निवृत्ति अतिदिश्य पूर्वाधिकरण और ये दसवां अधिकरण का संबंध है अधिदेश अधिकरण है पूर्व अधिकरण में पाप के संबंध में विचार करने के उपरांत अब वर्तमान अधिकरण में पुण्य निवृत्ति का आदेश किया जाता है यानी का पुण्य भी ऐसा ही नष्ट होता है जैसा पाप नष्ट होता है ये अधिकरण अलग से क्यों बनाना पड़ा वो आपको आगे मालूम होगा यद्यपि पुण्य और पाप कर्मत्वेना समान स्वभाव वाले तथापि पाप के विषय में जैसी स्थिति है वैसे पुण्य के विषय में नहीं होता है पुण्य जो है ज्ञान के साथ ज्ञान साधन के साथ कोई विरोध नहीं रखता कि पुण्य के बल पर ही ज्ञान प्राप्त होता है ऐसी स्थिति में उसमें कोई विरोध नहीं दिखता तो विरोध न होने के कारण उसका नाश कैसे हो सकता है और कभी अनुकूल भी माना जाता है उसको सहायक साधन भी माना जाता है तो आदि कारण है इसके लिए अलग विचार आरंभ किया तो शारीरिक न्याय संग्रह देखिए नुण्य बाध्यवादक भूदे चोदना लक्षण अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास आदिव अनुमान अनुगृहितया ऐसा एक अनुमान होता कि ये जो पुण्य विद्या और पुण्य है विद्या जो अभी प्राप्यमान है और पुण्य है जो क्रियमाण है या संचित में है ये विद्या और पुण्य का बाध्य बाधक भाव नहीं होता ये बाध्य बाधक भाव में नहीं आएगा एक बाधक है दूसरा बाध्य है ऐसा नहीं होता विद्या के द्वारा पुण्य का बाध होना था ऐसा यहां नहीं होगा ये साध्य हो गया बाध्य वाध्यवाधकत्व अभाव जो है साध्य है बाध्य वाद्यवादक अभाव रूप नहीं है क्यों चौदना लक्षणत्व दोनों ही चौदना रूप है शास्त्र सम्मत है शास्त्र का विधान के अंतर्गत मोक्ष का साधन है विद्या और स्वर्ग आदि का साधन है जो कर्म है पुण्य है और इन दोनों में बाध्य बाधक होने का कोई कारण नहीं है कि दोनों चोदना लक्षण है पाप के विषय में ऐसा था कि पाप तो प्रतिषेध का विषय था वो चोदना का विपरीत था विधि का जो निषेध रूप में था प्रतिषेध रूप में था ऐसे में उसका तो विरोध हो सकता है वो क्योंकि विधि और प्रतिषेध में परस्पर विरोध वो माना ही जाता है किंतु यहां पुण्य के विषय में ऐसा नहीं है पुण्य को सभी अच्छे मानते हैं और पुण्य के कारण ही सभी साधन हो पाता है शरीर मन बुद्धि प्राण इत्यादि सभी कार्य पुण्य से चलता है और ये अच्छे अच्छे जितने भी फल मिलते हैं सारे पुण्य के कारण मिलता है तो इस, इसलिए पुण्य के साथ विद्या का कोई विरोध नहीं होना चाहिए ऐसा कहा जैसे अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि का साथ परस्पर विरोध नहीं जो अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास दो कर्म है भी उसमें कोई परस्पर विरोध नहीं होता है क्योंकि दोनों चौदना लक्षण वाले दोनों ही विधि का विषय है इसलिए इसीलिए ये अनुमान के द्वारा अनुग्रहित ये अनुमान ये तर्क मिलता ऐसा तर्क हम कर सकते हैं इसलिए पुण्य का नाश तो विद्या से नहीं होना चाहिए नाश तो उसी के करेगा या नाश अश्लेष आदि जिसके साथ उसका विरोध होता विद्या के साथ यदि पुण्य का विरोध है तो संभव है कि वो नाश कर दे उसको लेकिन अब तो विरोध तो नहीं है वो शास्त्र सम्मत तीस प्रकार अनुमान के द्वारा अनुग्रहित होकर पुण्यस्य से फल पर्यंतता प्रतिपादक विधि विरोधा कि पुण्य का जो है ना फल पर्यतता प्रतिपादक विधि पुण्य किया तो फल रहेगा पुण्य का फल मिलेगा ऐसे भी विधान मिलता तभी तो लोग पुण्य का आचरण करते पुण्य का आचरण करने के बाद में फल नहीं मिलता है ऐसा यदि याद हो जाए तो कदा भी कोई पुण्य नहीं करेगा फल नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं होता तो फल निश्चित मिलता है तो फल पर्यंधक प्रतिपादक विधि अन्यथा अनुभव यह जो विधि है ये फल पर्यंधक प्रतिपादन करती है यानी फल पर्यतक उसका रहना होगा पुण्य का ये करती है इसलिए इसको ज्ञान के द्वारा अन्य कोई शास्त्र विधान के द्वारा नहीं हटाया जा सकता कि यदि ऐसा नहीं मानेंगे अन्यथा अनुपत्या विरोधा ये शास्त्र विधान अन्यथा होने लगेगा ये शास्त्र विधान को अन्यथा नहीं माना जाता तो इसीलिए यहाँ अर्थापत्ति श्रुदा अर्थापत्ति के द्वारा ये निश्चय किया जाता है कि पुण्य फल अवश्य मिलेगा पुण्य का नाश नहीं हो सकता है विद्वा पुण्यपापे विधूय क्षीयते कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति इत्यादि इदिआवादगतगतया अर्थवादगतया विद्या पुण्यक्ष इतरेतर साध्यसाधन भावपुरबंधस्युपत् न विद्याम पुण्यनाश प्रतिपत्ति शक्य पूर्वक्षयसा ये ये विद्वान पुण्य पापे विधु या ये वाक्य आया है पिछले अधिकरण में दिया था जो ब्रह्म विद्वान है उसका पुण्य और पाप दोनों नष्ट होता है पुण्य और पाप को दोनों को झाड़ देता है ऐसा कहा और शीएम दे चर्माणित दस्मिन दृष्टि परावरे इसमें भी ऐसे कहा तो पूर्वादि को पूछेंगे और इनका क्या अर्थ होगा इसमें तो पुण्य और पाप दोनों का नाम लिया कहते हैं ये जो है ये अर्थवादगतया ये अर्थवाद है ये स्तुति के लिए कहा विद्वान बहुत प्रयत्न करके इस ज्ञान को प्राप्त किया तो उसी की स्तुति के रूप में इस प्रकार के वचन आया है और विद्या पुण्यक्षयो इधर इधर साध्य साधन भाव साकांक्षा हो ये क्या है ये बुद्धि विद्या और पुण्यक्षय यह दोनों क्या है परस्पर साध्य साधन दिखता मैंने विद्या उत्पन्न होने पर पुण्य क्षय हो जाता है ऐसा दिखता है तो परस्पर इधर इधर साध्य साधन भाव में साकांक्षित होने पर यानी पुण्य नष्ट होता है किससे नष्ट होता है विद्या से विद्या उत्पन्न होने के बाद क्या करेगी पुण्य भाव को नष्ट करेगी इस प्रकार से परस्पर साकांक्ष है यह किसको होता है यह भी हो सकता है कैसा होता है यह भी हो सकता है इस प्रकार आकांक्षाएं है होती हैं तो एक पुरुष जो है विद्वान हो गया और दूसरे पुरुष का पुण्य पाप नष्ट हो गया ऐसा तो नहीं होता तो इसीलिए क्या कहना होगा एक पुरुष संबंध संविधान अन्य ये दोनों जो है ना एक पुरुष में ही होता एक जो व्यक्ति विद्वान हो गया ज्ञान को प्राप्त किया उन्हीं का जो पुण्य पाप है वे नष्ट होते हैं ऐसा मानना पड़ेगा तो एक पुरुष अन्य अनुपत्ति एक पुरुष का संबंध को आ, उसके संविधान को माने अन्य प्रकार से नहीं माना जा सकता ऐसा ही मानना पड़ेगा नुण्यनाश प्रतिबद्ध शक्यता ही एक पुरुष में इस प्रकार से दोनों संभव है ही नहीं हो सकता है एक विद्वान हो गया वो दूसरे का पुण्य पाप नष्ट करे ऐसा तो हो सकता एक पुरुष में एक विद्वान जो हो गया वो पुण्य के कारण विद्वान हो गया पुण्य नहीं होता तो विद्वान नहीं होता उसका भी तो वही कारण हुआ ना कुछ निमित्त नैमित्त का संबंध है और उसमें साकांक्षता भी है परस्पर साकांक्षता है इसलिए एक पुरुष संबंध का संिधान अन्यथान अनुपत्ति से यह कहना पड़ेगा कि ये विद्या निमित्त पुण्यनाश नहीं होता ऐसा हो नहीं सकता प्रतिबद्ध शक्यता यदि प्राप्त अन्य अन्य तर्क यदि विद्या निमित्त पुण्य का सारा नाश हो गया कोई पुण्य है ही रहा ही नहीं वो विद्वान के पास अब वो आगे जब जीवन चलाएगा तो उसको भोजन आदि की व्यवस्था रहन सहन की व्यवस्था ये कैसे होगी कोई पुण्य तो है नहीं तो उसका उसके पास कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता ऐसा हो जाए, <coughs> ये भी संभव है अब जैसा भी है वो पुण्य पाप दोनों नष्ट हो गया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी इसलिए पुण्य का नाश तो पाप का नाश कोई बात नहीं पाप का तो साथ विरोध है वो तो प्रतिषेध के द्वारा होता है इसलिए उसके उसका नाश तो मान भी सकते हैं लेकिन पुण्य का नाश तो नहीं मानना चाहिए कम से कम पुण्य को बचा के रखना ऐसा उनका पूर्व पक्ष का कहना था तथा पूर्ववत विद्या विद्यासामर्थ्य मोक्षशास्त्र अन्य अनुपत् अनुगृीतया कहते हैं पूर्व अधिकरण के समान ही यहां सब कुछ है कि पूर्व के समान विद्या के सामर्थ्य से और मोक्षशास्त्र को अन्य न मान सकते मोक्षशास्त्र के अर्थापत्ति से पूर्वोक्ताया अपत्तिया सावृत्ता विधि अन्यथा अनुपत्ति बाधि पूर्वोक्त अनुपत्ति के द्वारा जो आपने कहा था यदि पुण्यपाप रह जाएंगे तो मोक्ष नहीं होगा मोक्ष संभव हो जाएगा तो मोक्ष को सार्थक बनाने के लिए पुण्यपाप को नष्ट करना होगा ये पौल में कहा था इसीलिए यह सामान्य प्रवर्त जो विधि अन्यथा अनुपत्ति का आपने हेतु दिया है यह बाधित हो जाएगा मान विधि अन्यथा अनुपत्ति यहां संभव नहीं वो कह रहा था कि ये दोनों विधि है तो एक विधि दूसरे विधि को बाधित नहीं करता जैसे अग्निहोत्र विधि दर्शपूर्णमास विधि को या अन्य विधि को बाधित नहीं करता ऐसे ही होना चाहिए तो ये जो सामान्य नियम है इसको बाध किया जाता है किसके कारण वो विद्या के सामर्थ्य के कारण ये विद्या जो है ना यह सामान्य बात नहीं है यह विशेष है और इसका विशेष कार्य होता है और ये संसार से मुक्त करने वाला ज्ञान है और बाकी ज्ञान संसार को संसार को देने वाला होता है ऐसे अनेक अनेक जो है भेद दिखता इसीलिए अब अन्यधानुपत्ति करके यानी अर्थापत्ति से अन्यधानुपत्ति का अर्थ अर्थापत्ति होता कि इस से आपको मारना पड़े कि ब्रह्मविद विशेष विषये विद्याया या पुण्यक्षय बाधिता ये कहते कि विद्या ब्रह्मवेता के जो विशेष विषय में अन्य किसी में नहीं होता पुण्य का नाश अन्य किसी प्रकार नहीं होता है वो एक विशेष में होता एक पुण्य नाश नाम की एक नति है आ? आ? नहीं इधर है आ, ये वो उसमें जो है ना गया के पास में उस नदी को पार करने से पुण्यनाश होता है ऐसा बोलते है। कर्म आ, आ, कर्मनाश नदी हाँ कर्मनाश नदी गांव के नदी सही हमने सो नहीं हाँ वो उधर है वो कर्मनाश नदी बोलते अभी पता नहीं वो नदी में पानी है मालूम नहीं लेकिन वो कर्मनाश नदी को पार किया तो पुण्यनाश होता है ऐसा तो पुण्यनाश होने का तो तीन ही रास्ता बताते एक तो भोग के द्वारा दूसरे जो है ये ज्ञान के द्वारा और तीसरा कर्मनाश नदी को पार करने से ऐसा हो पाप ऐसा है पाप भी भोग के द्वारा नष्ट होता है प्राश्चित के द्वारा उसका प्रतिविधान होता है ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है तो ऐसा एक श्लोक है कर्मनाश लंघना ऐसा एक श्लोक है जो कर्मनाश को प्रार्थ करने से पुण्य नष्ट हो कीर्तना उसमें भी है एक और है मतलब पुण्य करने के बाद में पुण्य का एडवर्टाइजमेंट किया कीर्तन कीर्तना कीर्तन से पुण्य नष्ट होता है ऐसा करता है। hmm. ऐसा है वो श्लोक hmm. hmm. आ, आ वो है तो वो पुण्य मैंने संकीर्तना कीर्तन करेंगे यानी कोई पुण्य किया वो पुण्य को सबके सामने बोल दिया मैंने ऐसा किया हाँ भगवान के की कीर्तन करने से भी पुण्य नष्ट है। हाँ तो ऐसा होता है ये ऐसे पांडित्य में ऐसा होता है जो अल्पग्राही पांडित्य बोले थे ना ऐसे में गड़बड़ हो जाता है वो कीर्तन शब्द का वहां क्या अर्थ करना चाहिए हमको देखना पड़ता है कीर्तन एक ही नहीं होता तो कीर्तन माने उसको जोर जोर से बोलना मैंने सबके सामने बोलने को कीर्तन कहते हैं तो एक छोटा सा पुण्य किया पुण्य क्या? क्या बड़ा काम कुछ किया कोई पानी मांगने आया प्यासा था वो पानी पूछ के आया तो उन्होंने एक गिलास पानी पिलाया उसके बाद उस दिन सबको बोलता है देखो आज मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया एक आकर के पानी पूछा था तो मैंने पानी दिया ऐसे करके बोलता रहता तो छोटा भी बोलता है बड़े बड़े करने वाले तो बोलते ही तो वो तो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं वो फॉम्बलेट छपा करके प्रचार भी करते हैं बोर्ड लिखते हैं सब कुछ करते हैं ना ऐसा होता जैसा नहीं देखा सरकार जो है क्या क्या किया सब वोट करते एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है सबके जानकारी तो कहते हैं ऐसा करने पर पुण्य का नाश होता है ऐसा करने इसी प्रकार पाप का भी होता यदि आपने कोई गलत किया पाप किया वो तो सबके सामने बोल दिया तो पाप का अभी पाप भी, भी नष्ट होता ये दोनों कहा उसी श्लोक में कहा तो गलत किया तो अभी जैसा जो बड़े हैं उनके बोले तो वो बहुत अच्छा होता है सबके सामने बोला तो अधि उत्तम है सबके सामने ना बोल सकते हैं तो आप बड़ों को बोल सकते हैं बड़ों को बोलने पर भी पाप का नाश मानते हैं क्योंकि वो कीर्तन में आ जाता है और उसमें जो उसका कुछ गुप्त बातें होती है गुप्त बात का अर्थ आपके व्यक्तिगत नहीं होता आप कुछ कहेंगे तो दूसरे को कुछ हानि हो जाए ऐसी बात को नहीं कहना है उसको छोड़ करके बाकी बात कहीं भी कहेंगे तो उससे आपका पाप का भी नाश होता और पुण्य का भी नाश होता इसलिए पाप करने के बाद में सबके सामने कहना चाहिए और पुण्य करने के बाद में किसी को नहीं कहना चाहिए दूसरे कान को भी पता नहीं चलना चाहिए ऐसा होना चाहिए तब जाकर के उसका पूरा फल मिलता है कहते फिर तो बाकी तो जान से पाप पुण्य नष्ट होता है और ये कर्म नदी को कर्मनाश नदी को पार करने से पुण्य नष्ट होता है ऐसे ऐसे करके, हां तो ये पुण्य पाप को नाश करने के लिए ये विधान बताया तो ब्रह्मविद विशेष विषय ब्रह्मवेदता के विशेष विषय में वो सबके लिए नहीं होता है पुण्य नष्ट नहीं होता किंतु ब्रह्म के विशेष विषय विशे में विद्या वो भी कौन से विद्या ब्रह्म विद्या से ऐसे संस्कृत विद्या से नहीं होगा ब्रह्म विद्या से कोई भी विद्या ऐसा नहीं है ब्रह्म विद्या से होता ब्रह्म विद्या से पुण्यक्षया साधिता ब्रह्म विद्या से पुण्यक्षया सिद्ध किया है ऐसा यहां किया और यह केवल वेदांत में ही मिलेगा वेदांत जो अद्वैत वेदांत का जो हमारा सिद्धांत है उसी में ही ये हिम्मत है ये कहने की धैर्य रखता है कि आपका पुण्य भी नष्ट होता है और हमारे ब्रह्म के लिए ना आपका पुण्य चाहिए न पाप चाहिए दोनों नहीं चाहिए तो दोनों से परे इसीलिए दोनों से परे होता है और वो ब्रह्म भूत ब्रह्म ब्रह्मविद ब्रह्म, ब्रह्म भवती सद्यो मुक्ति ऐसा कहा ब्रह्म के लिए ब्रह्म ही होता है और ब्रह्म ही हो करके वो ब्रह्मज्ञानी है ब्रह्मज्ञानी हो करके वो ब्रह्म ही है उसे पर में अलग नहीं है ऐसा सद्यो मुक्ति के बारे में कहा ब्रह्मविद भवति अत्र ब्रह्म समस्त इत्यादि कहा ऐसा है भगवत गीता में भी है ब्रह्मविद तो ये हाँ ऐसा हाँ सयोगी सा, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोदि गचति ब्रह्म -oh ये पांचवा अध्याय सहयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो अधिगछति -oh वहां भाष्य में भाष्यकार ने लिखा है ये सद्यो मुक्ति के लिए कहा तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न प्र... तो वो आगे है ब्रह्म भूधप्र ब्रह्म भूयोध होकर के वो ब्रह्म को प्राप्त करता पहले ब्रह्म बन जाता है ब्रह्मविद होकर के ब्रह्म भूत होकर ब्रह्म से अलग हो जाता है ऐसा होगा तो फिर वहां पुण्यपाप की कोई चर्चा नहीं क्योंकि ब्रह्मभूत को पुण्यपाप की आवश्यकता नहीं ब्रह्म स्वयं है तो वहां पुण्यपाप क्या करेगा कुछ नहीं होगा इसीलिए वो दोनों को तरता है दोनों को पार करता है सूत्र है इधर श्लेष इतरस्या यानी पुण्य पहले पाप की बात हुई इसलिए बोले इतर जो दूसरा जो पुण्य है ना उसका भी एवं अश्लेष इस प्रकार से ही असंबंध होगा जैसा कहा वैसा होगा और अश्लेष मन विनाश भी लेना चाहिए ऐसे भाषाकार कहेंगे संजीव विनाश और बाकी का अश्लेष पादे तु पाद मन जब वो शरीर का पाद हो जाएगा और उस समय जो भी कुछ है उसके साथ उसका विभाजन करके सभी कुछ भी नष्ट होता है तो ये धर्म बंध के संबंध में है और शरीर पाद होने के बाद में मुक्ति उनको अवश्य हो जाती है तस्तावेव जिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत् इसी को सुज करते हुए पाते तुका। तो कहा शरीर पाद हो जाएगा तो फिर मुक्ति हो जाएगी तब तक जो भी है वैसा रहेगा और ये दो नष्ट होकर के रहेगा पुण्य पाप तब भी नहीं रहता उनके पास पूर्वकृत संचित का नाश है और आगामी का श्लेष जैसा पहले कहा वैसा है पूर्वस्म अधिकरणे बंध हेदो अघसे स्वाभाविक से अश्लेष विनाशो ज्ञान निमित्तौ शास्त्र व्यवदेशाद निरूपित पूर्वाधिकरण में बंध का बंधन का कारण जो अघ है पाप है उसका स्वाभाविक से अश्लेष विनाश वो स्वाभाविक का अस्लेश और विनाश जो पहले से आया है स्वाभाविक कहने का अर्थ है कि जो पहले संचित से आया हुआ है जो निर्मित हो गया था उसका नाश होता है स्वतः ही नष्ट होता है तो अस्लेश और विनाश दो बताया था आगामी का अस्लेश और पूर्व का विनाश किस निमित्त से ज्ञान निमित्त ज्ञान के निमित्त होता है ये जिस काल में ज्ञान उत्पन्न होगा उस काल में ये होगा तब तक नहीं होता शास्त्र व्यापेशा निरूपित शास्त्र वेपदेश के द्वारा इसका निरूपण हुआ शास्त्र ने ऐसा कहा कि पुण्य पाप इत्यादि शास्त्र है वो शास्त्र वजन से ही ऐसा माना जाता है और बाद में उनका जीवन में देखने पर भी उनके भाव में भी ऐसा रहता वो पुण्य से पाप से कोई फल चाहता नहीं पुण्य से चाहता नहीं पाप का निवारण भी नहीं चाहता है वो उससे कोई संबंध ही नहीं रखता है ऐसा होता है तो पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं होता यह तो कहा था अब जो अघक का संबंध तो आपने पूर्व अधिकरण बता दिया किंतु धर्म से पुनः शास्त्रीय शास्त्रीय ज्ञानेन अविरोध हा इत्याशंका किंतु यह धर्म जो होता है ना पुण्य यह तो शास्त्रीय होता है इसका तो नाश नहीं होना चाहिए जब शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो शास्त्रीय पुण्य का नाश कैसे करेगा क्योंकि दोनों का स्वभाव एक है पाप तो शास्त्र का विरुद्ध था इसलिए नाश कर दिया उसको ठीक है लेकिन धर्म जो है ना धर्म का नाश पुण्य का नाश तो कोई भी मानता नहीं और कोई भी सुने तो भी आश्चर्य करता है पुण्य का नाश कैसे होगा उसके पास पुण्य भी नहीं है ऐसा बहुत बड़ा महात्मा है लेकिन पुण्य भी नहीं उनके पास थोड़ा भी पुण्य नहीं है तो कोई नमस्कार करने भी नहीं जाए वो पावी भी नहीं है लेकिन पुण्यवान भी नहीं ऐसे स्थिति होगी अब वो ब्रह्मज्ञान जो उनके पास है वो तो किसी का काम आने वाला नहीं मतलब ब्रह्मज्ञान किसी को ऐसा दे नहीं सकता वो पुण्य होता तो पुण्य कुछ किसी को दे भी सकता था अब पुण्य उनके पास संजित है ही नहीं अब तो वो जो कुछ संजित पुण्य था वो सारा जो है किसी के नाम से विल लिख करके वसीयत लिख करके अपने स्वेच्छा से दे सकते थे किंतु वो कुछ भी नहीं होगा वो धर्म धर्म धरधर्म सहु नष्ट कर देता है ऐसा भयंकर काम ज्ञान से होता है इसलिए ज्ञाने ना अविरोध ज्ञान के साथ विरोध नहीं होता है इसलिए यहां आशंका हो गई कि उसका निराकरण होगा कि नहीं होगा तन निराकरण आया पूर्वाधिकरण न्याय अधिदेश क्रिय कहते हैं इस आशंका के निराकरण के लिए पूर्वाधिकरण का न्याय पूर्वाधिकरण में जो कुछ निश्चय किया उसको यहां अधिदेश किया जाता है उसी को ही यहां खींच करके लाते इधर से आप पुण्य से कर्मण एवं अघवत असंश्लेषो विनाशा ज्ञानवधो ये सूत्र का अर्थ है इधर जो पुण्य है जो पुण्य पाप दोनों में साथ में है तो पाप के बारे में कथन होने के बाद पुण्य के बारे में कहा तो इधर हो गया पुण्य उसका तो जो पुण्यकर्म का अघवत जो पाप कर्म है उसी के समान ही असंश्लेषा संश्लेष मैंने संबंध रहित और विनाश ये दोनों होता है ज्ञानवतो भवती ज्ञानी को होता है ये दोनों सूत्र का अर्थ हो गया कुतः हेतु देते क्यों तस् फल हेतुत्व न ज्ञान फल प्रतिबंधत्व प्रसंका क्यों ऐसा है वो उस पुण्य को भी नष्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ी गई तो कहते हैं कि वो जो पुण्य है ना ये भी कर्म का फल होता है कर्म का फल होता है अब कर्म का फल होता है तो स्वफल हेतुत्व ना वो अपने फल को देगा वो रहेगा तो अपने फल को देगा अपने फल को, को देगा तो क्या होगा कि आप यहां इतने कष्ट करके ज्ञानी हो गए अब आपके पास जो पुण्य कहता है आपको स्वर्ग में जाने के लिए कहता है फिर इंद्र बनने के लिए कहता है कुछ कुछ बनने के लिए कहता है वो तो पुण्य तो वही होगा अब यहां ज्ञान प्राप्त करके उससे आप आगे बढ़ चुके अब आपको फिर नीचे ला करके वहां जो है पनिशमेंट प्रमोशन मिलेगा ऐसा तो ठीक नहीं है इसीलिए वो क्या है कर्मफल देखने लगेगा तो ये ज्ञान का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्यों इंद्र के पद में प्राप्त हो गया इंद्र पद में पहुंच गया तो कितने जो है वहां कल्प कल्पांधर तक वहां रहना पड़ेगा वहां से कोई फिर निकलना संभव नहीं वहां जाके फंस जाता है। और फिर क्या है कि वहां से आप जैसा कोई साधन करके निकलना चाहते हैं वैराग्य से निकलना चाहते हैं कुछ भी संभव नहीं वहां एक बार चला गया तो जितना समय रहना है वहां पूरा पूरा रहना पड़ेगा और निकल नहीं सकते इसलिए जो कुछ करना है यही करने के लिए उत्साहित होना चाहिए और तो यही उसको करना चाहिए आगे जाकर के हम दो गुम करके आगे करेंगे ऐसा नहीं होता जो कल करना है उसको आज करना है जो आज करना है उसको अभी करना है आगे का कोई भरोसा नहीं क्यों यहां से निकल गया तो फिर कब यहां वापस आएगा कोई पता नहीं जब पहले तीसरा अध्याय में पहले बोला ना कहां, कहां जाता है कौन से कौन से शरीर में जाता है परजनी में जाएगा बारिश में जाएगा फिर कहीं बारिश गिर जाएगी फिर कभी जो है पौधा में आ जाएगा वो चावल आटा डाल आदि बनेंगे यदि नहीं भी बनेंगे फिर ये सारे जो है वो घूम फिर करके वापस किसी शरीर में प्रवेश करेगा वो शरीर वाला जो है कोई ब्रह्मचारी निकला तो फिर वो भी फंस गया फिर वहां से फिर कैसे भी बाहर निकला फिर कोई ग्रस्थ के शरीर में प्रवेश किया तब जाके वहां जन्म लिया बहुत लंबा चौड़ा हुआ और ये तो मनुष्य शरीर मिलने से यदि अन्य कोई शरीर मिल गया तो फिर और करना क्या वो घूमता रहेगा इसीलिए अब ये शरीर मिला हुआ है आपके पास सामर्थ्य है और बुद्धि है अवसर मिला हुआ है कुछ रवण करने को भी मिल रहा है सब त्याग करके साधन कर सकते हैं साधन करने की सुविधा है तो परंपरा से ज्ञान भी मिल रहा है सब कुछ हो रहा तो इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए नहीं तो यहां से निकलने के बाद कुछ नहीं इसलिए वो ज्ञानी पुण्य को भी नहीं रखता पुण्य को रखेंगे तो जरूर फिर उसी पर जाना पड़ेगा जन्म तो अवश्य आएगा वो पुण्य फल देगा फल देने का तो बंद नहीं हो सकता जो तो पुण्य का हम संबंध नहीं करें ये तो हो सकता लेकिन पुण्या होकर के फल नहीं देंगे ऐसा तो नहीं वो फल देगा वो उसका नियम बताए ना वो शक्ति नष्ट नहीं होती शक्ति तो रहेगी इसीलिए ज्ञान प्रतिबंधक प्रसंगा ये कर्म फल देगा पुण्या तब तो ज्ञान में प्रतिबंध आने की संभावना है वो समस्या वो नहीं दे सकता है वो तो दे नहीं सकता है ये जो है ना नहीं दे सकता नहीं देने को उनकी इच्छा के अनुसार नहीं इसलिए तो कल बोला था उनको उसके साथ संबंध नहीं है वो दे सकता है तो बहुत सारे होता है उनके पास लेकिन दे नहीं सकता वो सफाल फालतू तो जाता है उसके कोई परंपरा नहीं होती मतलब अभी आपके पास संजिद में नानी के पास अच्छा अच्छा खूब जो है वो होगा पुण्य होगा लेकिन वो किसी के नाम पे वसित नहीं कर सकता तो कैसे करे क्यों तो उसके साथ वो कर्तृत्व तो नहीं रहता कल बोला था नहीं? वो पहले भी नहीं किया अभी नहीं किया उसके साथ कोई संबंधी नहीं रखता तो फिर वो कैसे दे गया उसने वो पुण्य के बाद नहीं वो तो वो तो कल बता दिया वो अलग है वो उन, उनको वो नहीं देता है आप उसको इसलिए गलत समझ रहे हैं वो ज्ञानी देता है आपको लगता है ज्ञानी नहीं, नहीं लेता ज्ञानी ना न देता है ना लेता है कुछ नहीं करता है। वो अपने कुछ अलग प्रक्रिया से होता हुँ। है वो भगवान देता है वो ज्ञानी नहीं देता है ज्ञानी कैसे देगा वो तो अपना इसे कोई मानता ही नहीं किसको देंगे उसके पास, पास कोई देने के लिए दूसरा है ही नहीं अब वो दूसरा है ही नहीं और दूसरी बात क्या है ज्ञानी को कोई अज्ञानी दिखता भी नहीं उस ज्ञानी को सारे ज्ञानी दिखते वो किसको देंगे बिल्कुल तो इसीलिए वो बहुत बड़ी समस्या होती है वो नहीं कर सकता उसका तो बस जो हो गया हो गया उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है ऐसा करके छोड़ देना होता अब क्या यहां विचार इसलिए कर रहे हैं कि ये शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार ये सब बना हुआ है ये पुण्य है पाप है ये सारे शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार बना हुआ है आप ये, ये ऐसे कह दिया कि नहीं नहीं वो सब नष्ट होता है ऐसे कह दिया तो नहीं होगा उसके लिए शास्त्रीय नियम भी बताना पड़ेगा कि कैसे नष्ट होगा तभी हमें विश्वास होगा ना नहीं तो विश्वास नहीं होगा अब ये पुण्य रखेंगे तो पुण्य तो आपका अच्छा दिखता पुण्य हो तो बहुत आनंद की बात है लेकिन वो बाद में शरीर देकर के ज्ञान फल को प्रतिबंधित कर सकता है ऐसा प्रसंग आ सकता है तो द्वैध भाव भावना को फिर ला सकता है ऐसे हो जाएगी संभावना और वो ज्ञानी तो अलग शरीर ग्रहण करना नहीं चाहते और शरीर ग्रहण किया तो फिर एक पुण्य से किया तो बाकी पुण्य का क्या होगा फिर सभी पुण्य का होगा तो फिर शरीर ग्रहण होता ही रहेगा ये सब समस्या है इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते उभे हू हे दे तरती इत्यादि श्रुति दुष्कृतव सुकृत सभी प्रणाश व्यपदेशात ये इत्यादि श्रुति में उभे मन उभे पुण्य पापे हा निश्चित रूप से येशा, येशा ये ऐशा ब्रह्मज्ञानी ये दे तरती इन दोनों को पार कर देता है पुण्य भी नहीं है पाप भी नहीं है कि किम अहम पाप अगर मैं क्या पाप क्यों किया मैं पुण्य क्यों किया ये सब होता है कुछ नहीं होता है। वो पुण्य और पाप का वो नाश कर देते हैं क्यों दुष्कृत समान सुकृत से भी प्रणाश जैसा दुष्कृत का प्रणाश होता है वैसा सुकृत का भी प्रणाश हो जाता है अकर्त आत्मबोध निमित्त च कर्म क्षय सुकृत दुष्कृत तुल्यत्व यही कह रहे कि पिछले अधिकरण में हमने कहा था अकर्त्र आत्मबोध जो होता है अकर्त आत्मबोध निमित्त जो अकर्ता अकर्ता रूप से अपने को जानता है मैं पहले भी कुछ किया नहीं अभी भी नहीं कुछ कर रहा हूं आगे भी कुछ करने वाला नहीं हुआ ऐसा तीनों काल में कर्तृत्व बोध का निराकरण करता है कर्तृत्व बोध अभिमान उसका नहीं रहता है ऐसे में उसी के द्वारा कर्मक्षय होता है हम कर्मक्षय को इस प्रकार करते हैं कर्मक्षय एक कर्म का नाश नहीं करते कर्म क्षेत्र मतलब तो कर्तृत्व बोध ही समाप्त तो हो गया अब कर्तृत्व तो बोध समाप्त तो हो गया मेरा पुण्य ऐसा करके है ही नहीं आपके पास तो जब मेरा पुण्य करके आपका स्वत्व नहीं है सत्व नहीं है तो आप दान कैसे करोगे ऐसा हमारे यहां दान का नियम है दान का नियम जानते हैं ना हम कर्म का मीमांसा में सब तार्थिक अध्ययन किया था ये जो दान करते हैं दान का दान करने के पहले उसका यह है कि दान के पहले उसका जो भी कुछ है उसमें स्वत्व होना चाहिए स्वत्व मतलब उसने अपने तरीके से संपादन किया हुआ होना चाहिए अपना स्वप्रयत्न से यह मेरा है ऐसे कहने लायक कुछ होना चाहिए उसके पास और जिसमें स्वत्व होता है जो मेरा है करके आप जानते हैं मैंने आपने संपादन किया वो जानते हैं उसका सबका जो है त्याग कर से? सर्वस्व दान में ऐसा आया था हिमांसा में कई कर्म है जिसमें सर्वस्व दान होता है एक विश्व द्वितयाग है और अनेक प्रकार के याग है जिसमें सर्वस्व दान किया जाता है मैंने उसके पास जो कुछ भी है सब दान करेंगे कर सब दान करने के बाद संन्यास लेगा ऐसा होता तो वो जो सर्वस्व दान है उसमें प्रश्न आया कि यह सर्वस्व दान में क्या क्या दान करेगा वो वो जो गृहस्थ है उसके पत्नी भी रहती है पत्नी को भी दान करता है क्या फिर पुत्र भी रहता है पुत्र को भी दान करेगा ये पिता भी रहते हैं तो पिता को भी दान करेगा और दासी को दासी बंधुओं को भी दान करेगा उसका उसका उसका जैसे जो लगेगा वो सब दान करना चाहिए तभी तो सर्वस्व दान होगा ऐसा वहां प्रश्न करता है कि सर्वस्व दान बोले तो क्या है कितना है आ, तो अब वहां यह नियम बनाया कि आपने स्वप्रयत्न से जितना संपादन किया मतलब आपके बुद्धि के सामर्थ्य से शरीर के सामर्थ्य से जो जो आपने स्वतः संपादन किया वो सब आपका स्वत्व होता वो तो आपका स्वत है स्वत मतलब आपने अपना अपना कहने योग्य वो है उसका सबका आप दान करेंगे और उसका दान करते हुए ये कहेंगे इदम न ममा वो पहले अब इद... ममा था अब वो इदम न करके स्वत्व का परित्याग किया अब मेरा ये नहीं है करके वो स्वत्व परित्याग कोई दान करते तो दान की परिभाषा यह है कि स्वत: स्वत्व परित्यागहा दानम और वो स्वत: परित्याग करके दान जिसको किया जाता है वो परमानेंट दान होता है उसमें क्या होता है उसमें जो विभक्ति लगेगा जिसको देते हैं उसमें विभक्ति लगेगा कौन सी विभक्ति लगती है कौन सी विभक्ति लगती है स्वत: दान में ए? चतुर्थी व्यक्ति लगेगा हां तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति क्यों लगती है क्योंकि उसमें संप्रदान है, है वो संप्रदान विभ्यक्ति है तो नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा इत्यादि में के साथ चतुर्थी होती है और ये सामान्य ध्यान नहीं ये जो चतुर्थी व्यक्ति के द्वारा जो दान करते हैं वो दान जो है परमानंट होता है मतलब उसको आप वापस नहीं ले सकते और दूसरा उस दान में ये भी है जैसा आपने शिवाया स्वाहा या इंदिराया स्वाहा करके डाल दिया और डालने के बाद आप सोचता अरे थोड़ा तो ज्यादा हो गया थोड़ा वापस ले लेंगे तो डाला माधन ऐसा नहीं होता तो वो जो है दान करने के बाद फिर आपका नहीं रहता चतुर्थी के द्वारा दान किया हुआ तो जो दान में दे दिया उसका आगे क्या होगा ये भी आप सोच नहीं सकते क्योंकि आपने स्व त्याग दिया उसका पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया वो दान में ही चतुर्थी लगती है इसलिए देखिए शास्त्र में कितने गंभीर से विचार किया और कितनी सारी व्यवस्था रखी है पक्की व्यवस्था मतलब ब्राह्मण गोदानम ऐसा कह ब्राह्मण को गौ दे दिया अब गौ देने के बाद में ब्राह्मण ने उसको लेकर के दूसरे को बेच देता है सोच रहे हैं मैंने उनको गो दिया था वो क्यों बेचा ये सोचने का अधिकार आपको नहीं है आपको ब्राह्मण आया गोदान हो गया वो ब्राह्मण को दे दिया उसके बाद वो आगे जाके क्या करता है उससे आपको आप उसके बारे में नहीं सोचते क्योंकि आप सत्व त्याग दिया वो ब्राह्मण ने स्वीकार किया तो ब्राह्मण का सत्व हो गया अब आपका सत्य है ही नहीं फिर उसका आगे क्या होगा यह देखना आपका नहीं यदि ऐसा हो गया तो दान नहीं हुआ ऐसा माना जाता यह चतुर्थी भक्ति की महिमा है ऐसा लगा करके दान देते हैं। अब दूसरे में क्या करते हैं यदि ऐसा नहीं परमानेंटली नहीं देना जैसे आप किसी को जो है ना एक पेन दिया लिखने के लिए वो पहले हमेशा के लिए नहीं दिया दान के रूप में नहीं दिया फिर क्या है ऐसे दे दिया डोनेशन नहीं है लिखने के लिए दिया तो वहां कौन सी व्यक्ति लगती है, है? तो यह कहा व्याकरण शास्त्र क्या अध्ययन कर रहे हैं तो ये ये सब सोचना चाहिए कि यह तो अंदर देखना चाहिए वहां द्वितीया विभक्ति लगती है हाँ द्वितीया विभक्ति लगती है राम कृष्ण अयच्छत ऐसा बोलेगा कृष्ण को दिया ये दोनों में को लगता है लेकिन कृष्णा अयच्छत हो गया तो फिर उसको वापस देने की आवश्यकता है वो भाषा दे करके समझ लेगा जो लेने वाला समझ लेगा कि इन्होंने चतुर्थी प्रयोग किया संप्रदाय प्रयोग किया है कि तरुभवक्ति प्रयोग किया कभी कभी कर्म के स्थान पर षठी भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन कर्म विभ्यक्ति प्रयोग किया तो उसका ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए दे दिया तत्काल के लिए दिया या कुछ विशेष व्यवस्था में दिया जैसा ऋण लेते हैं तो ऋण आदि लेने से उसमें चतुर्थी नहीं होती है उसमें द्वितीय होती है तो वहां ऋण दिया है कुछ समय के लिए दिया वापस देना पड़ेगा उसको इसीलिए चतुर्थी विभ्यक्ति से जो दान करते हैं वो दान तो हमेशा हो जाता है और उसके लिए क्या होना चाहिए मैंने कहा स्व होना चाहिए वो आपका होना चाहिए अच्छा ये क्यों कहा इसलिए उसमें क्या होता है कि आप जब पुण्य पुण्यकर्म के लिए या कोई यज्ञागा इत्यादि के लिए जब दान देते हैं उसमें मीमांसा में ये नियम रखा आपकी जो पैतृक संपत्ति है ना जो आपसे पिता पिता महर्ष जो प्राप्त हुई संपत्ति है उसको ऐसा दान दे सकते आप उसको नहीं दे सकते क्यों उसका जो है आपका सत्व नहीं है उसमें वो आपको जो है फ्री में मिला हुआ आपके आपकी पैतृक संपत्ति आप पिता के पुत्र होने के नाते आपको मिला हुआ है इसीलिए वो सर्वस्व के अंतर्गत से अलग कर दिया उसको। इसी प्रकार पत्नी पत्नी यद्यपि आपकी है लेकिन वो सत्व में नहीं आता पत्नी किसी की संपत्ति नहीं होती है पत्नी तो आपके सधर्मिणी के रूप में आपके धर्माचरण में साथ देने के लिए विवाहित होकर के आई है और इसका मतलब पत्नी का दान नहीं कर सकता जैसा महाभारत में जुआ में लगा दिया ना दुर्द क्रीडा में द्रौपदी को गलत है बड़ा पाप है वो गलत ऐसा नहीं करना चाहिए उन, उसका लगाने का अधिकार नहीं इसलिए तो बहुत विवाद हो गया था तो उस पर तो ऐसा उधर नियम बताया इसी प्रकार जो दासी बंधुआ आदि होते हैं यह सब आपके मामा मामा भाव उसमें होता है लेकिन इनका सबका स्वत्व दान में नहीं होता जो आपके अधिकार में आपने संपादन किया वो सबका दान आप कर सकते हो वो कर सकते हो अभी जैसा कोई राजा है राज्य का ध्यान कर सकता है क्यों राज्य वो ऐसा यदि पैदक प्राप्त हो गया तो वो नहीं हो सकता यदि उन्होंने युद्ध करके यदि कोई राज्य को कोई धन को संपादन किया है युद्ध से तो वो उसका पूरा दान कर सकता वो सब उसका सत्व होता है पुत्र आदि भी उनका सत्व नहीं होता पुत्र का निमित्त होता है ये तो पुत्र तो उनका सत्व नहीं कन्यादान वो कन्यादान तो अलग होता है कन्यादान जो है ना वो दान नहीं होता कन्यादान माने कन्यादान के लिए वो पुत्र पुत्री का संबंध होता है वो कन्यादान एक अलग है ये जो स्वत्व दान होता है पर जो सर्वस्व दान में जो स्वत्व का दान होता है वो अलग होता है वो कन्यादान में देखो अभी विवाह करके दे दिया कन्यादान कर दिया इसका मतलब बाद में वो पिता मानता है कि मेरी कन्या नहीं ऐसा मानता है क्या नहीं मेरी कन्या ऐसे नहीं मानता है वो बाद में भी वो अपनी कन्या ही मानते हैं अपने बेटी को मानते हैं ना तो वो ऐसा नहीं होता वापस नहीं लेता है वो तो क्रिया के कारण वापस नहीं ले सकता वापस उसकी कन्या नहीं बनेगी लेकिन वो उसका सत्व नहीं समाप्त हुआ यानी उसका संबंध नहीं समाप्त हुआ वो तो मेरे ही पुत्री ऐसा मानते हैं और फिर बाद में भी उनका संबंध होता है वो पुत्री का पुत्र हो जाएगा फिर वो उसी के द्वारा कर्म भी होता बहुत कुछ होता और वो फिर दादा बन करके काम कर्म करते यदि कोई संबंध नहीं है तो कर्म कैसे करे अब तो वो इसलिए तो घटना वहां है। कथा ऐसे ही तो है वो जो भी वहां हुआ, हुआ वो सही नहीं है तो इसलिए तो कथा है वहां बता रहे ना वो तो वो आक्षेप में कर रहे हैं ना इसलिए तो वो नाराज होकर के चला गया था वो ऐसा गुस्सा से बोला ऐसा नहीं बोला वो अब वो बार बार जाकर के पूछा है तो गुस्सा से बोला वो तो कहा कथा में भी है ऐसा स्पष्ट है लेकिन सर्वस्व में वो नहीं आता सर्वस्व का बहुत बड़ा नियम है कि सर्वस्व किसको माना जाता है आपका स्वत्व के बिना आपका अधिकार नहीं है किसका आपका देना इसलिए आप जो संपादन किया है उसको दे सकते हैं कितने को सत्व माना है और इसको नहीं जानने के कारण कई बार ऐसा हो जाता इसलिए अब क्या है कि ये ब्रह्म के बाद अपना स्वत्व तो कुछ है ही नहीं अभी प्रश्न तो यही से चला कि ये पुण्य तो अब उसका पहले किया हुआ था लेकिन अब तो वो कर्तृत्व तो अभिमान नहीं करता है ना ये बताया कर्तर तो अभी कर्तृत्व अभिमान नहीं करता है कर्तृत्व तो अभिमान नहीं करने से अकर्ता बोध हो गया अब उसका मैंने किया है ऐसा करके कुछ है नहीं जब मैंने किया है ऐसा कुछ है नहीं तो दान कैसे करे आपका हो तो दान करेगा दूसरे को उठा करके कैसे दान कर? तो परस्य हो गया वो उसका नहीं है अब है भी नहीं है तो क्या करेंगे इसीलिए वो किसी को वो नहीं दे सकता वो उनके पास है या नहीं है वो बात अलग है लेकिन दे नहीं सकता कर्माणी यदि चा अविशेष अश्रुदेगी इसलिए इन बातों को समझने के लिए थोड़ा धर्मशास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ता है ये दान दान लोग बोलते हैं इसमें तो वो जो है नब्बे दान का नियम भी नहीं जानते दान ही नहीं, नहीं होता दान नहीं होता। अच्छा आपको ये ऐसा है कि आप दान देने के पहले अधिकारी को जांचना चाहिए अनाधिकारी को दान दिया तो वो अच्छा नहीं होता है उसका फल नहीं मिलेगा अधिकारी को जांचना चाहिए जांचने के बाद दान देना चाहिए किंतु दान देने के बाद में फिर कुछ आगे पीछे नहीं होता वो उसका उसका हो जाता है भागवत में कथा है ना वो कोई गोदान किया फिर उसी से क्या हो गया फिर उसको बहुत प्रॉब्लम हो गया वैसे सब होता है उसी का अधिकार में जो हो गया तो उसके हो जाता है फिर वहां विवाद करते हैं कि दान किया है दान होने के बाद में स्वीकार करने वाले के ऊपर होता है कि इनके ऊपर होता है ऐसे हो गया क्योंकि एक गाय को किसी को दान दिया था वो गाय दूसरी जगह चले गई थी और उस गाय को वापस जो है राजा ने दान दिया तो राजा दान किया तो वो किसी ब्राह्मण को दान दिया था अब वो गाय चढ़ते चढ़ते वापस जो है राजा के गाय के गुट में फिर आकर के जुड़ गई अब दूसरे दिन कोई और ब्राह्मण को उसी गाय दे दिया अब हमको पहले दान किया वैसे आ गया। तो पता चला को राजा जो है राजा नहीं किया तब यहाँ समस्या हो गया अब राजा किया है तो फिर दान तो क्या वो क्या होगा तो ऐसे करके वहां भयंकर जो है विवाद हो गया फिर उसके कारण राजा को साप दे दिया वो पहले ब्राह्मण तुमने ऐसे कैसे कर दिया हमको जो दान दे दिया उसको फिर वापस तुमने दूसरे को दान दे दिया हमारे बीच में झगड़ा कड़ा कर दिया ऐसे करके वो शाप दे दिया वो गिटगिरी बन गया ऐसे है ना वो अंत में भागवत में कथा है और उसको जो है फिर मोक्ष देता है भगवान श्रीकृष्ण जो है मोक्ष देता है ऐसी कथा है तो ये ये भी होता है मतलब ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जानना पड़ेगा कि कौन से गाय को दिया ये इत्यादि सब जो है गुणवत्ता भी चाहिए अरे कुछ नहीं है इसलिए मैं पहले ही बोला उसको तो आपको अधिकारी देखना चाहिए अधिकारी देके वो नहीं करने वाले को देना चाहिए देने के बाद कुछ नहीं होता है आपका पीछे वो तो फिर उसका हो जाता है उसको हत्या करता है तो उसका प्रॉब्लम है आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आप ऐसे व्यक्ति को देना पड़ेगा कि आप अनधिकारी को दिया अन को देने का पाप आपको लगेगा जो योग्य नहीं है उसको दान किया वो पाप आपको लगेगा और उसके बाद वो जो करता है वो उसको तो रोकने तो ले दे गए ना उससे कोई संबंध नहीं है दान दे दिया तो कोई संबंध नहीं और रोकने का मतलब आप पहले हत्यारों को देते क्यों हैं वो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किसको दे रहा हूं वो इसको क्या उपयोग करेगा वो पहले जानना पड़ेगा वो जाके क्या करता है उसका काम आपका नहीं है यदि वो तब तो दान नहीं होता है। तब तो आप उसके पीछे जा रहे हो उसका मतलब क्या है आपके आपको उसके साथ फिर संबंध है वो आपका सत्व फिर मानता है वो वो अलग चीज है और उसके उसके ऊपर जो हत्या करता है कोई पीड़नताड़न करता है तो उसका कानून बनेगा ये राजा करेगा जो भी करेगा उसका अलग होता है उसे इसके साथ नहीं होता यहां भागवत में कथा में क्या है वो राजा स्वयं किया ऐसी गलती जान के भी नहीं किया गलती से हो गया फिर भी वो ब्राह्मण ने साप दे दिया जो तुमने गलत किया ऐसा कैसे कर दिया ये पहले हमको दे दिया फिर दूसरे को भी दे दिया ऐसा अरे वो सब जो है ना वो आप अधिकारी के ऊपर है नहीं नहीं ना कंडीशन नहीं होता है दान में कोई कंडीशन नहीं होता कंडीशन लगाया तो वो दान नहीं इसलिए मैं बार बार उसी को कह रहा हूं आप अपने तरफ से कोई भी कंडीशन लगाने का नियम नहीं है दान तो सर्वस्व दान करके आप भूल जाना है अभी अग्नि में हविष डाल दिया। इसीलिए तो मैंने कहा ना हविष डाल दिया अरे ये थोड़ा ज्यादा हो गया अरे इतना नहीं डालना चाहिए था ये तो पिघला नहीं है फिर वो ये है ये कुछ नहीं है वो डाल दिया तो इधम नमम होल दिया हो गया फिर उसके बाद में फिर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कंडीशन लगाने का अर्थ है कि वो अपना स्वत्व का त्याग आप नहीं कर सकते तो ऐसा करें क्योंकि दान में कोई कंडीशन लगाने के लिए शास्त्र में नहीं कहा आपको पात्र देखने के लिए कहा अपात्र में नहीं देना चाहिए जैसा अभी कोई शराबी को आप सौ रुपए दे दिया वो गलत है वो तो शराब पिएगा या कोई हथियार को आपने पैसा दे दिया और कुछ दे दिया ऐसा नहीं होता है तो यह अलग होता है फिर वाहम भी उसमें प्राणी सहज दोष इत्यादि करके बहुत कुछ होता है वो सब देखना पड़ता है ऐसे करके होता है यहां हम इस प्रसंग प्रसंग को इसलिए लाया कि यहां जो है अभी ब्रह्मात्म ज्ञानी के पास में कोई अपना स्वत्व नहीं है वो स्वत्व हो तो तब दान कर सकते अब स्वत्व है ही नहीं क्यों वो अकर्त आत्मा बोध में बैठा हुआ वो पहले मैंने ऐसा करके रखा था मेरा जो है बहुत कुछ वहां है ऐसा वो सोचता नहीं उसको मैं दान करूं ऐसा सोचता इसीलिए वह आगामी का भी नहीं कर सकता और संजीत का भी नहीं कर सकता कुछ कुछ का नहीं कर सकता तो वो होता है असल हो और ब्रह्म विद्या जो होती है विद्या होता विद्या भी वो दान में नहीं आता विद्या एक से विद्या दूसरे में संक्रमित होती है दूसरे में पहुंच जाती है विद्या विद्यादान बोलते हैं लेकिन विद्यादान जो है अध्ययन अध्यापन को विद्यादान बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी जो उपदेश देता है वो दान नहीं होता पुण्य संबंधी दान नहीं होता क्षीन दे चय कर्माणी अविशेष श्रुति भाष्यकार कहते हैं कि ये वाक्य मिलता है उसका पूरा कर्म नष्ट होता है इसमें कोई विशेष कहा नहीं पुण्य नष्ट नहीं होता है पाप नष्ट होता है ऐसा कहा नहीं क्षीयन देते कर्मणि सारे कर्म नष्ट होते हैं यहां केवल एवं पापशब्दों दृश्य दे ताप्मब्दों दृश्य दे ती तेन पुण्यम आकलित द्रष्टव्यम भाष्यकार यहां याद दिलाते हैं कहीं कहीं ऐसा शब्द केवल पाप शब्द आता है पुण्य शब्द नहीं आता सर्वे पात्मा न प्रदु ऐसा भी आता है कि उसका सारा पाप नष्ट होता पुण्य को नहीं कहा आप बोलेंगे वहां पुण्य को नहीं कहा पाप को कहा बोलते हैं वहां पाप कहने पर भी पुण्य भी लेना चाहिए क्योंकि ज्ञानी के दृष्टि से पाप और पुण्य एक होता है और पाप जैसा काम करता है वैसा पुण्य भी करता पाप संसार में फंसाता है आप पुण्य भी फंसाता है एक सुख के द्वारा बंधन में डालता है एक दुख के द्वारा बंधन में डालता है इसीलिए केवल पाप शब्द जहां आया हो वहां भी पुण्य को भी साथ में आकलित करना चाहिए आकलित करना माने गिल लेना उसका भी इसके साथ आकलन गिलना चाहिए द्रष्टव्य ऐसा करना चाहिए ज्ञान फलापेक्ष निकृष्ट फलत्व क्यों ऐसा गिनना चाहिए कि ज्ञान फलक के अपेक्षा से यह तो पुण्य आदि जितने भी हो ना ब्रह्मलोक तक जो भी प्राप्त होता है वो सारे निकृष्ट है अस्ति च्रुदौ पुण्य पाप शब्द हां हा, ऐसा कहते हैं कि ऐसे पुण्य का साथ में पाप शब्द का भी प्रयोग सुधि में ही आया दोनों को मिलाकर के एक बोल दिया नेदम हेदु अहोरात्रे तरत इतर सह दुष्कृद सुगृदम अक्रम्य वहां दुष्कृत के साथ सुकृत को भी मिलाकर के द्विवजन का प्रयोग किया सर्वे पात्मानो अधो निवर्तंधेशेषेण प्रकृते पुण्य पाप पात्मशब्द प्रयोगा जो पुण्य में पात्मशब्द का प्रयोग अविशेष रूप से किया स पाप नष्ट होते हैं इस प्रकार कहते पादे तो ये शब्द अवधारणार्थ अब सूत्र में अंध में पाते तु ऐसा दे दिया इसका क्या अर्थ है कि ये शरीर पाद होने पर एवं इस प्रकार धर्मा धर्मयोर् बंध हेतु विद्या सामर्थ्या अश्लेष विनाश सिद्धे अवश्यम भाविनी ये धर्म और अधर्म दोनों बंधन का कारण और इन दोनों का विद्या के सामर्थ्य से नाश हो जाने से अश्लेष और विनाश असंबं और नाश ये दोनों यथाक्रम होने से अवश्य भावनी विदुषा अवश्य ही विद्वान को शरीर अपाधे शरीर के पाद होने पर मुक्ति रित्या बधा मु, मुक्ति प्राप्त हो जाती ऐसा इसका निश्चय किया है यानी शरीर पाद के बाद कोई जन्म नहीं होगा उस, उस ज्ञानी को मु, मुक्ति ही होती है और क्या होगा तो मुक्ति ही होती है ऐसा कहा ये पादेतु करके अंद में कहा टीका में न्याण टीका में नीचे तृतीय पंक्ति नीचे से देखिए तथा भी पापम शब्द से सुकृत विषयत्व असिधम इत्याशं प्रक्रम अनुसत्या क्योंकि इस विषय में किसी को भी शंका हो जाती हो जाती है अरे कहीं कहीं पुण्य पाप दोनों को कहा और ज्यादा स्थानों में पाप को ही कहा पुण्य का नाश नहीं कहा तो कहते हैं जहां पुण्य का नाश पाप का नाश कहा वहां पुण्य को भी लेना चाहिए क्यों क्योंकि ऐसे ही सह सुष्कृत सुखृतम अनुक्रम्या दुष्कृत के साथ सुकृत को भी अनुक्रमण किया यु तो पुण्य पापे विधूय पुण्यम फलभोगेन पापम विज्ञान विधूय विभाजनम त्रुतक कल्पना हेतुत्वादी मे कोई ऐसा अर्थ करते हैं जो पुण्य पर बहुत आसक्ति करते हैं क्योंकि पुण्य पुण्य तो कोई छोड़ना नहीं चाहता जो पुण्य नष्ट होगा करके सोचते हैं तो ऐसा कार्य कोई नहीं करता सामान्य बुद्धि वाले भी नहीं करते ऐसे में ये पुण्य सारा नष्ट होगा बोलने पर शायद कोई इसमें प्रवृत्त नहीं होगा वहां जाके सारा पुण्य नष्ट होगा तो फिर क्या है हम बिल्कुल जो है कंगाल हो जाएंगे कुछ भी नहीं रहेगा हमारे हाथ हाँ, इसलिए सन्यास लेने से लोग क्यों डरते हैं सन्यास लेने पर सब कुछ त्यागना पड़ता है। सब कुछ त्यागना पड़ता है हाथ में कुछ नहीं रहेगा हमारा अपना कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं रहेगा तो सन्यास नहीं लेते बिना तो सन्यास से सन्यास का फल हो जाए तो ऐसे सर के सोचते हैं क्योंकि अभी तो लोग तो अपने पास सब कुछ रख देते हैं मतलब जो पीछे का आया हुआ अभी थोड़ा बहुत जो है रख देते हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले तो सब कुछ आपके पास जितने भी है सब कुछ दान करके इत्यादि करके सब छोड़ना पड़ता था और छोड़ने के बाद ही संन्यास हो सकता था तब की बात है तब तो नहीं होता था तो आजकल थोड़ी सी जो है व्यवस्था दे दी व्यवस्था देने के कारण आजकल संन्यास ज्यादा हो संख्या में पहले इतनी संख्या में प्राप्त नहीं होते थे कारण क्या है यही कारण है तो सब कुछ छोड़ करके करना आसान नहीं होता तो ऐसा ही हम ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में जो कुछ अभी किया वो भी जाएगा जो पहले का है वो भी जाएगा सब कुछ जाएगा तो ऐसा सोच करके शायद कोई करेगा नहीं ब्रह्मज्ञान के लिए प्रवृत्त नहीं होगा इस प्रकार आशंका करने वाले कुछ पक्ष कुछ वादियों ने ऐसा सोचा उन्होंने ये व्यवस्था दी है जो पुण्य पाप है है ना पुण्य और पाप दोनों नष्ट होता है जो कह रहे हैं इसका थोड़ा अलग अर्थ करना चाहिए उनका कहना वो क्या कहते हैं पुण्यम फल भोगे ना पुण्य तो फलभोग के द्वारा नष्ट होता है उन्होंने विवाह करके व्यवस्था की पुण्य पाप दोनों चले जाता है कहता है तो उन्होंने कहा कि पुण्य ऐसा है पुण्य तो फल के द्वारा नष्ट होता और पाप तो ज्ञान के द्वारा नष्ट होता तो ज्ञान किसको नष्ट करता है शीय देता से कर्माणी पाप को नष्ट करता है पुण्य को नहीं करता पुण्य का फल तो उसको मिलेगा इतना उन्होंने व्यवस्था करके सोचा तो फिर उसके उत्तर में कहते ऐसा विभाजन नहीं करना चाहिए अब पुण्य पाप दोनों की बात वहां कर रहे हैं तो आप उसमें से बीच में से, से पुण्य को अलग करके पाप को अलग करके तो पुण्य तो भोग के द्वारा नष्ट होगा और पाप जो है ऐसा नष्ट होगा लोग तो सोचते है ना कुछ ना कुछ व्यवस्था तो बनानी पड़ेगा हमको तो फिर तभी तो कहा चलेगा तो पुण्य को रखना चाहते थे तब कहते वो नहीं चलेगा क्योंकि ये कल्पना, श्रुदी तो दोनों को त्यागने की बात कर रहे हैं आप तो वाक्य भेद करके विभाजन करके एक को रखने की बात बोल रहे हैं दूसरे को नाश करने की बात कर रहे हैं इसलिए कल्पना है ऐसे इसके लिए कोई हेदु नहीं तो ज्ञान सामर्थ्य से अशेष कर्म क्षय होता है तद अश्लेषेचा और उसके साथ संबंध भी नहीं होता है तो जो भी उसका निर्णय होगा इसी संबंध में व्याख्या करते हुए कहा सारे कुछ नष्ट होने के कारण ही ये वर्तमान शरीर का पाद होने के बाद में फिर शरीरा अंदर की प्राप्ति उसको नहीं होती। यदि मात्र भी कर्म अवशिष्ट रहता होता तब तो पुनः शरीर प्राप्त होने की संभावना होती तो वो नहीं है इसलिए आगे कोई शरीर की प्राप्ति नहीं होती है ये अधिकरण में पहले से निश्चय किया दशम इतरा संश्लेषाधिकरण इतर अधिकरण पूरा हो गया अब जो है एकादश अधिकरण आता है अब इस विषय पर एक बहुत ही विवादास्पद विवाद विषय विवाद एक है ये जो तो कल बताया ना उसके बाद इसके विषय में पहले विचार किया था कल हमने बताया था इसके विषय में वो पुण्यपाप वो करते हैं उनके साथ संबंध नहीं है वो वो अलग व्यवस्था होती है कल बीच में मैंने बताया था इस वो पहले इस पर विचार किया ये इनका दोनों का क्या होता है करके पहले दो तीन अधिकरण में इसमें विचार किया तो अब जो है ये कर्म तो कुछ है नहीं आप उसके पास ज्ञान होने के बाद में अगर अकर् आत्मबोध हो गया अब उनका अपना कोई कर्म है नहीं तब तो समस्या हो जाती है तो फिर ये शरीर कैसा रहता है बात? शरीर कैसे रहेगा तो शरीर नहीं रहने से कोई ज्ञानी मिलेगा नहीं और ज्ञानी नहीं मिलने का अर्थ है कि शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा और शास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण मिलना चाहिए प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं मिलेगा तो कोई भी जीते जी, जीते नहीं, नहीं मिलेगा ज्ञान होते ही सारा कर्म नष्ट और दो चार दिन तो, तो थोड़ा पानी पीकर रह भी सकता नहीं है। तो नहीं पानी भी पी नहीं सकता कर्म है नहीं तो बाद में तो वो फिर चले जाएगा पानी भी तो नहीं पी सकता तो श्वास भी नहीं ले सकता कर्म नहीं है तो श्वास कैसे लेंगे वो तो भी नहीं हो सकता तो फिर वो चले जाएगा चले जाएगा तो फिर कोई ज्ञानी मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे यह तो है और दूसरी बात क्या है ऐसा देखा नहीं है हम क्या देखते हैं ज्ञान होने के बाद भी वो कई साल तक जिंदा रहते कोई कोई पूरा जन्म ही जैसे वामदेव ऋषि है बचपन में जान हो गया पूरा जन्म रहा जैसे शंकराचार्य जी भगवान है उनको भी बचपन में जान हो गया और बाद में पूरा बत्तीस साल तक उनके जीवन रहे तो ऐसे ज्ञान होने के बाद भी बहुत कुछ करता हुआ भी दिखता है बहुत दीर्घायु भी दिखते हैं ऐसे में फिर ये सारा आपने जैसा कहा है उस प्रकार से तो कोई कर्म श्रेष्ठ तो होना नहीं न पुण्य है न पाप है कुछ भी नहीं तो फिर शरीर कैसे रहेगा यह समस्या ये वो विवादित विषय है कि इसको कैसा रखा जाए अब इसका निर्णय अगला अधिकरण में करना चाहते हैं अब जो हमने कर्म का विभाजन किया था पहले बताया था ना ये पहले अधिकरण होने के पहले कर्म का विभाजन बताया था क्या क्या कर्म का विभाजन है तो अभी किसका विचार हुआ है इन दोनों अधिकरणों में किसका विचार हुआ हाँ हाँ तो ये है तो अब जो है एक कर्म को हमारे साथ ही बोलते हैं उसमें वो कर्मा भी किस प्रकार रहेगा और ये समझिद से आया है तो वो कैसे बचता है और उसका जो है अज्ञान नष्ट होने के बाद मूल कारण नष्ट हो गया है फिर भी वो रहता है तो ऐसे ऐसे है शरीर भी रहता है यहां भी पात ए तू ए का शरीर पात होने के बाद मुक्ति अवश्य होती है तो अब कुछ बात ही ऐसे कहते हैं कि ये जो ज्ञानी का सब कर्म नष्ट होने के बाद भी ना थोड़ा कर्म शेष रहता है और उस कर्म को रखने के लिए थोड़ी सी अविद्या भी शेष रहती है थोड़ा सब मसाला तो बचा हुआ रहता तो सारा खत्म नहीं किया थोड़ा राग भी रहता थोड़ा देश भी रहेगा फिर राग रखेगा थोड़ा देश भी तो चाहिए तभी तो होगा आ, तो सब सब कुछ थोड़ा थोड़ा रहेगा अल्प अल्प मात्रा तो उससे क्या है वो बाकी जीवन चला देंगे मतलब जैसा आपने बोला ढेर सारे नहीं है अब वो यहां खाते खाते खत्म होने लाएगा जितने सब अपने पास रखेगा और उसके बाद जो है जीवन चलाएगा ऐसे कुछ वादी मानते हैं तो एक तो यह है और दूसरा दूसरे वादी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा विद्या को रखें थोड़ा राग को थोड़ा द्वेष को थोड़ा फ्री ये सब थोड़ा थोड़ा रखना इतना आवश्यक नहीं है उसको जो है ना ज्ञानी को जो जो चाहिए सब ईश्वर देता है ईश्वर दे देता है ईश्वर फ्री में उसको सब व्यवस्था कर देता है ऐसे कुछ दी मानते हैं कुछ भक्त ईश्वरवादीय ऐसा मानते हैं उसको जो कुछ देना है वो ईश्वर देता उनका अपना कुछ नहीं वो अपना कुछ समर्पण कर दिया कुछ भी नहीं उनके पास तो इसीलिए ईश्वर देता है ऐसा मानते हैं और कुछ वादी ऐसा मानते हैं अब ये जो है ना कर्म नष्ट हो गया तो कर्म नष्ट होने के बाद भी वासना जो है ना कर्म की जो वासनाएं वो थोड़ा सा रह जाता वासना रह जाती जैसे आपने कोई डब्बी में वो कस्तूरी कर्पूर आदि जो सुगंधित द्रवि डाल के रखा लेकिन खाली कर दिया खाली करने के बाद में भी वो डब्बी में वो रहता है सुगंध रहता है वासना रहती थोड़ी देर के लिए रहता कुछ दिन के लिए रह ऐसा कुछ मानते थोड़ा बहुत जो है उसमें वो वासना के रूप में रह जाता वस्तु नहीं वस्तु तो खत्म हो गई लेकिन वो काम के लिए थोड़ा बहुत जो है सुगंधी रूप से उसमें लेश जो है उसमें रह जाता है ऐसे वासना शेष कुछ रह जाता है ऐसा मानता और कुछ बादी मानते हैं कि संस्कार शेष रहता है संस्कार वासना एक ही है समझ लो संस्कार शेष रहेगा और वो संस्कार शेष के कारण कार्य करेगा जैसा संस्कार हुआ वैसे संस्कार रहेगा और वादी मानते हैं अविद्यालेश रहता है जो शरीर को धारण करने के लिए अविद्या की आवश्यकता है इसलिए लेश मात्र में थोड़ा बहुत अविद्या को रखनी पड़ेगी अब पूरी अविद्या गई नहीं है थोड़ी अविद्या रह गई है अविद्या का एक अंश रह गया एक पार्ट रह गया ऐसे अनेक अनेक जो है उसमें वादी अपने तर्क देते हैं इसको समझाने के लिए कि ये कैसा रहता है इसको समझाने के लिए तो ये विषय में अब हम अनारम्भ अनारब्ध अधिकार अधिकरण ये अनारब्ध कार्य तो ये इत्यादि आ सूत्र आएगा उस सूत्र को लेकर के ये अधिकरण आ गया है ओर्णमत पूर्णमित पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवावशिष्य ओ शा धाम दे